तो <tans> कर्मणि अकर्म का कर्म में <tans> अकर्म देखे अकर्म में कर्म देखे कर्म कौन है अकर्म कौन है नित्य कर्म अनुष्ठान अकर्म <हैं> नित्य कर्म अनुष्ठान अकर्म <हैं> <tans och मैं> <tans some fudes> है अकर्म है और नित्य कर्म अनुष्ठान नहीं करे तो प्रतिवाय होता है इसलिए उसको कर्म मानना चाहिए और कर्मणी चकर्म या तो हो गया कर्मणी अकर्म अकर्मणी चकर्म या पहले क्या कहा कर्म नहीं अकर्म कर्म में जो अकर्म देखे कैसे कर्म क्या है नित्य कर्म अनुष्ठान नहीं करे तो प्रत्यवाय होता है इसलिए उसमें उसको कर्म मैं पहले कर्म कौन है अकर्म कौन है इसे कहना पड़ा कर्म को अकर्म देखना अकर्म है नित्य कर्म अनुष्ठान अकर्म है नित्य कर्म अनुष्ठान उसको क्या समझना कर्म को और अकर्म दिखना अकर्म को कर्म देखेना देखे पुस्तक तो देखो देखकर बता दो मिनट दे, दे, देख देख लो दो मिनट नीचे नहीं देखना पहले देख लो फिर वृत्ति साहब नहीं है इसलिए उसको अक्रम देखता है वृत्तिकार का मत ही तो पूछा जाता है वृत्तिकार क्या कहते हैं क्रम नहीं है इसलिए उसमें अक्रमण देखते है हाँ। और जो जो नित्य अकर्म है जो नहीं करता है नित्य नित्यकर्म जब तो प्रत्यवाय है होता है फल होता है इसलिए ये नित्य नित्य कर्म जो अकर्म रूपी अकर्मा में जो फल रूपी जो कर्म नित्य कर्म अकर्म के कर्म तो नहीं करता है जो हाँ। उस अकर्म में फल होने के कारण प्रत्यवाय रुपये फल उसमें कर्म दे उसमें मतलब किसने फल में प्रत्याय प्रत्यय फल में कर्म देखता है कर्म दे। तो प्रत्यय फल में कर्म देखना तो ठीक तो तो तो तो दे कि तो है किन्तु अकर्म में कर्म के सेवा अकर्म में कर्म कर्म में अकर्म का नित्य नहीं तो प्रत्यय को कर्म समझना या नित्य कर्म क्या नहीं करने को कर्म समझना किसको कर्म समझना अकर्मी कर्म फर्क होता है अभी हमारा क्या कर्म में अकर्म देखना अकर्म को कर्म देख कर्म ते? है उसका अकर्म समझना कर्म क्या है और अकर्म समझना तो तो तो तो उदाहरण हाँ उदाहरण थे <laughs> तो पहले कर्म कहूंग जिसको कर्म समझना है दूसरा अकर्म कौन जिसको कर्म समझना है पहला है प्रश्न देखो पहला प्रश्न क्या है कर्म कौन है जिसको अकर्म देखे भगवान कहते जो कहते हमको कर्म है कि जिसको अकर्म देखे एक काल तो बोलो कर्म यह है कि उसको अकर्म समझे भगवान कहते कर्म कर्म है हुँ. और उसको करने से फल नहीं होता है हुँ. फल नहीं होने से जैसे गाय तो दिशांत नहीं बता खाली बता दो सीधा कर्म क्या है और कर्म क्या है फल नहीं है कोई कर्म का फल नहीं है तो इसीलिए उसमें कोई कर्म करने हैं कोई फल नहीं होता है उसी जो अकर्म देखे वो इस अनुष्ठान करने का तो फल अभाव है इसलिए उसको कर्म उसको उसको कहने के लिए अनुष्ठान को नित्य अनुष्ठान को <S gospel> कर्म होते हुए भी उसको अकर्म माना जाएगा और नित्य कर्म तो कर्म है किंतु उसको घर प्राप्त घर विशेष रूप से नहीं होने से उसको उसमें अकर्म देखना चाहिए <सह> और कर्म अनुष्ठान तो अकर्म है नित्य कर्म तो कर्म अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान अकर्म है किन्तु प्रतिभा लगने से उसमें कर्म देखना चाहिए जैसे भगवान कहते हैं बुद्धिकार का तात्पर्य भगवान करना इसे का हैं नहीं बुद्धिकार का तात्पर्य भगवान नहीं देखो ये भगवान का ये उपदेश है इसे बुद्धिकार कहते हैं ना क्या ये जो कहा है ना और कुछ पेपर के बोलो सुनाई बोलो का बोलो भगवान है ऐसा नहीं भगवान का तो समीचाई ऐसा अर्थ नहीं है भगवान श्री कृष्ण का मत ऐसा नहीं है वृत्तिकार का मत है अपने मत है भगवान वाक्य का अर्थ है भगवान का। भगवान हाँ, ईसा कहते कर वृत्तिकार कहते हैं भगवान ईसा नहीं कहते कर कहते ठीक है ये वृत्तिकार भगवान ये उपदेश करते है कर्म को अकर्म समझे किस कर्म को अकर्म समझे नित्य कर्म को अकर्म समझे नित्य कर्म तो कर्म है किंतु उसको अकर्म समझे क्योंकि क्यों फल जान का नहीं तो नित्य कर्म को अकर्म समझे इतने कर्मणि अकर्म या प्रसिद्ध नित्य कर्मणि या अकर्म प्रसिद्ध नित्य कर्म को जो अकर्म समझे तो नित्य कर्म को अकर्म क्यों समझेंगे? क्योंकि कर्म होने पर फलोजन का नहीं इसलिए अकर्म है और अकर्मणी चकर्म या अकर्म को कर्म समझे अकर्म क्या है नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करना नित्य कर्म का अनुष्ठानम नित्य कर्म अकर्णम व कर्म है कर्म नहीं करता है कर्म का अभाव नित्य कर्म का नहीं ही अभाव है नित्य कर्म का अनुष्ठान अभाव है अकर्मे किन्दु अकर्म को कर्म समझे कर्म क्या समझे क्योंकि नित्य कर्म का अनुष्ठान नरकाधे प्रत्यवाजनक है इसलिए उसको कर्म समझे नित्य कर्म के अनुष्ठान है अकर्म किन्दु उसको क्या समझे कर्म वो कर्म क्यों है प्रतिभाजनक तक और कर्म है कर्म किंतु उसको अकर्म समझे क्यों फला नहीं तो ठीक है में। नित्यम कर्म अकर्म नित्याम कर्म इति नित्या ज्ञानाथ नित्यम कर्म फलजनक नहीं अकर्म ही। नित्य कर्म का अनुष्ठानम कर्म प्रतिभा फलोजनक होता है इस इति दूरित अनिवृत्ति अनुपति इसी ज्ञान से दूरित अनिवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए भगवत वचन वृत्ति कार मते बाधित वृत्तिकारते भगवान का जो वचन बाधित हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं कह गया नित्य कर्म को अकर्म समझने से कोई पाप निवृत्त हो जाए फल मिल जाएगा अनित्य अकर्म को नित्य कर्म का अनुष्ठान को कर्म समझे ऐसे कोई पाप यज्ञ मोक्ष से सुभा जिसे कहा है ऐसे कहीं शास्त्र में नहीं कहा गया नित्य कर्म को तो कर्म समझे और नित्य कर्म के अनुष्ठान को कर्म समझे इतने ज्ञान से कुछ फल ऐसा नहीं कहा गया धर्मन में पापम अपन उदिति धर्म से पाप की निवृति पुण्य कर्म करेगा तो पाप नष्ट होगा नित्य अनुष्ठानात तो द्वित अन्य निर्भर रहना प्रसिद्ध नित्य कर्म करेगा तो सिर्फ पाप की अनुति होगी तद तो अनुष्ठानस्य से फलांतर तो अभा नित्य कर्म का अनुष्ठान का कोई दूसरा फल नहीं है इसे तद तो अकर्मित तो ज्ञान तो ज्ञात तो नित्य अनुष्ठाने क्रिय माने कथम अशुभ क्षेत्र पूर्व पेशी कहता है संकट करता है धर्मेण पापमती नित्य अनुष्ठान से दुरीत निवरहण प्रसिद्ध है पाप निभूति तद से फलांतर अभात नित्यकर्म अनुष्ठान का कोई दूसरा फल नहीं है केवल तो पाप निभूति तद अकर्मी ज्ञात् नित्यकर्म अकर्म है क्योंकि फल जनक नहीं है ऐसा समझ करके ज्ञात्वा आगे नित्या अनुष्ठान नित्या चाहिए ज्ञाता नित्यानुष्ठाने नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर क्रिया माणे कथम असुक्षण तो असुवक्ष क्यों नहीं होगा नित्य कर्म जो करेगा तो पापन अभि अनुभूत हो जाएगा तो हो जाएगा ऐसा शंका करता है पूरा कथम भाष्य में देगा नहीं तो व्याख्यान एवं ज्ञान अशुभात यज्ञात मुख्य से सुभा भगवान कहते ऐसे नित्य कर्म अकर्म है फल जनक उनसे नित्य कर्म के अनुसार कर्म है नरक जनक उनसे क्यों नित्य न ज्ञान से अशुभ संसार से मुखिया नहीं हो सकता भगवता उत्तम वचन का बात हो जाएगा अभी पूर्व रहता है अशुभ से मुख्या क्यों नहीं होगा नित्य कर्म से तो पाप अनुभ हो जाएगी तो ऐसा सामचिक करके नित्य कर्म अकर्म है और नित्य कर्म का अनुसार प्रत्येगा फल जनक से कर्म ऐसा सामाजिक करके नित्य कर्म करेगा तो अशुभ क्षय क्यों नहीं होगा ये खत्म करने का प्रश्न करने का अभिप्राय उसका उत्तर है टीका मैं पहले क्षेत्र ईश्वर ज्ञा विशुरमा स्मरण कर्म आत्यंतिशुभ क्षय भाव अंगीकृत वस्तुत कर्म कर्म के द्वारा अशुभ की निवृत्ति नहीं होगी आत्यंतिवृत्ति के साथ क्षेत्र ज्ञा विशुद्धि ईश्वर ज्ञा विशु विशुद्धि क्षेत्र ज्ञान से ईश्वर ज्ञान आता ईश्वर के ज्ञान से अहम सिंह ब्रह्म सिंह ज्ञान से अत्यंत शुद्ध क्षेत्र विशुद्ध कर्मना कर्म के द्वारा अत्यंत अशुभ क्षय नहीं हो सकता है इसलिए यश ज्ञाता मुख्य शिष्य कर्म से ही नित्य कर्म करने से अशुभ से क्षय हो जाएगा ऐसा तो है ही नहीं फिर भी ऐसा महान कर भले नित्य कर्म से पाप नष्ट होता है नित्य कर्म से अशुभ अशुभ निभूति आत्यंतिक नहीं होने पर भी उसको मान करके परिहार करते भाष्य में नित्याम अन्ष्ठान अशुभा मोक्षणम न तो तला भाव ज्ञा नित्य कर्म के अनुष्ठान से धर्मेन पाप मत ऐसे पूर्व से कहा है नित्य कर्म के अनुष्ठान धर्म से अशुभ से मोक्षण साम मोक्षण अशुभ से तो मुक्शन भले हो जाए किंतु न तो तेसा फलाभाव ज्ञान नित्य कर्म का कोई फल नहीं है इतने ज्ञान मात्र से अशुभ मुक्शन कैसे होगा सिद्धांत दिखाता है नित्य कर्म Doc के अनुष्ठान से अशुभ से मुक्शन भले हो जाए किंतु नित्य कर्म का फल नहीं है फलाभाव ज्ञान इतने मात्र से अशुभ से तो मुक्शन होगा नहीं होगा ये सिद्धांत ने कहा नित्याय भी नित्य कर्म के अनुष्ठान से असुवक्ष मानते नश्मिन प्रकरण तवक्षित हम इस प्रकार नित्य कर्म से अशुन निवृत्ति ऐसा नहीं विवेक्षित नहीं यहाँ तो कहते हैं यज्ञ का मुख्य से शुभात इसके कर्म अकर्म विकर्म क्या जानना है इसके ज्ञान से अशुभ से होगा तो नित्य कर्म फल नहीं है इतने ज्ञान से अशुभ से कैसे होगा नित्य कर्म के अनुष्ठान से पाप निवृत्ति हो जाए और नित्य कर्म का फल नहीं है इतने ज्ञान से असुमु कैसे होगा यहाँ तो यज्ञता मुख्य बात कर गया ये तो ज्ञानार्थ असुरक्ष से प्रतिज्ञा तो आप भगवान कहते तो असुरक्ष ज्ञान से नित्य कर्म अनुष्ठान से फल होना तो ठीक है नित्य कर्म का फल नहीं है इतने ज्ञान से असुरक्ष कैसे होगा यहाँ तो प्रति ईश्वर ने प्रतिज्ञा की भगवान श्री कृष्ण यज्ञता मुख्य शिशु बात ज्ञान शिकार है नज्ञान फला, फला, फला, फला भाव विषय ऐसी ज्ञान फला नित्य कर्म के फल नहीं है फलाभाव ज्ञान या इष्ट ऐसा नहीं है नित्य कर्म के फल नहीं है ये फला ज्ञान नहीं यहाँ विवक्षित है ऐसा नहीं न तो तेसा फला भाव ज्ञान नित्य कर्म न फला अशुभात मोक्षण न बोझ नित्य कर्म का फल नहीं है इतने ज्ञान मात्र से अशुभ से हो जाएगा ऐसा नहीं है अशुभ फलाभाव ज्ञान कार्य तो अभा ज्ञान से प्राप्त होगा <coughs> सुनो अज्ञान से ब्रह्म के अज्ञान से अशुभ संसार है इसलिए ब्रह्म के ज्ञान से अशुभ से हो जाएगा इसी प्रकार नित्य कर्म का फल नहीं है फलाभाव है इससे अशुभ मोक्षण तभी होगा यदि अशुभ नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान से होता जिसके अज्ञान से जो कार्य होता है उसके ज्ञान से वो कार्य नष्ट हो जाएगी ब्रह्म के अज्ञान से अशुभ संसार तो ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान अज कार्य नष्ट हो जाएगा ठीक इसी प्रकार नित्य कर्म के बन गया यदि नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान से अशुभ संसार बनता नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान से नित्य कर्म का फलाभाव है उसके अज्ञान से यदि संसार बनता अशुभ संसार बनता तो नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से अशुभ निवृत्ति हो जाती है एक अब ब्रह्म के अज्ञान से अशुभ संसार और ब्रह्म के ज्ञान से संसार निवृत्ति ठीक इसी प्रकार नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान से यदि अशुभ संसार होता तो नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से संसार मुक्ति होना चाहिए देखो दिया है। अशुभस्य फलाभाव ज्ञान कार्य फलाभाव फलाव ज्ञानाथ क्षय करता। तक तो। तो अशुभस्य संसार फलाभाव के अज्ञान का कार्य है क्या अशुभ संसार फलाभाव भाव किसका फला नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान का कार्य यदि अशुभ होता तो फलाभाव ज्ञान से निवृत्त हो जाता ऐसा तो नहीं है इसलिए फलाभाव ज्ञान क्षय न सिद्ध थी फलाभाव ज्ञान से नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से क्षय कसे क्षय अशुभ से अशुभ से क्षय न सिद्ध थी अर्थ आया नित्य कर्म के फलाभाव के अज्ञान से यदि संसार बनता नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से संसार निवृत्त हो जाता ऐसा नहीं है किंच निश्चित है जो शास्त्र प्रतिपाद्य अन्य प्रमाण नहीं अत्यन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ऐसा विषय है शास्त्र प्रमाण से, से निश्चय करना है अपने कल्पना से नहीं न से नित्य कर्म नाम फलाभाव ज्ञान आदि अशुनिवृत्ति इतना शास्त्र नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से अश्वनिवृत्ति इसमें कोई शास्त्र प्रमाण होना चाहिए बिना प्रमाण कल्पना कैसे करेंगे नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान से नित्य कर्म के अनुष्ठान से तभी फल है और नित्य कर्म का फल नहीं है इतने ज्ञान से अश्व अनुभव इसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है नित्याम फलाभाव ज्ञानम अश्वुक्ति फल फलाभाव नित्या कर्ण कर्म ज्ञान बात्या नाम नित्या नाम क्या कर्म नाम नित्य कर्म का फलाभाव ज्ञानम नित्य कर्म का फलाभाव है उसका ज्ञान फलावन फल नहीं है ऐसे ज्ञान अशुभ मुक्ति फल तो है नशुभ मुक्ति मुक्ति है फल जिसका अशुभ मोक्षण उसका फल है किसका नित्य कर्म के फलाभाव ज्ञान का फल अशुभ मोक्षण ऐसे कहीं विहित नहीं और नित्या करण कर्म ज्ञान बाखो नित्या करण कर्म ज्ञान नित्या करण नित्याण नित्यकरण है न्य वही कर्म है नित्य का अकरण तो नित्य कर्म का अनुनुष्ठान प्रत्येक रूप फलजन कौन से इसी ज्ञान से अश्वमुक्षण कहीं भीता नहीं ठीक है मैं नित्या करणम कर्म, नित्या कर्म ये ज्ञान हो कर्म ये ज्ञान भी न अशुभवृत्ति फलतवस्ती अशुभ निवृति फलत्ता नहीं है इतिहां भी प्रतीकरण चाहिए नित्याकरण कर्म नित्याकरण कर्म नित्याकरण कर्म ये ज्ञान भी अशुभ कहीं फलत्वता नहीं है पूर्व पे शंका करता है भगवत वचनमिव अत्र क्रमण इतिहास भगवान का वाक्य ही प्रमाण हो जाएगा यहीं कहते कर्मण अकर्म है पश्चिद अकर्मणी च कर्म न चगवता है यह उत्तम भगवान ने कहा ये भी ठीक नहीं साधारण जो यज्ञाता इत्यादि भगवत वचन यज्ञाता मुख्य से सुभा भगवान ने कहा न तो नित्याम फलाभाव ज्ञात तो विशेष विषय ये भगवान ने नहीं कहा नित्या नाम फला भाव नित्य कर्म का फल नहीं है फलाभाव है इसको जानकर ऐसा भगवान नहीं कहा विशेष विशेष विशेष ज्ञान नहीं कहा सामान्य कहा ज्ञान से मुक्षण का तो कर्म अकर्म विकर्म क्या है उसको बताएंगे उसके ज्ञान से मुख्य कहा गया ये नहीं कि नित्य कर्म का फलाभाव जानकर मुख्य ऐसा नहीं कहाण संभव प्रदर्शन कर्मणि अकर्म दर्शन निराकरण न्याय ना अकर्मी कर्म दर्शन न्याय करते न कर्म है नित्य कर्म फला से उसको कर्म जान लेने से अशुभ न हो जाएगा ऐसा संभव नहीं हुआ अशुभ न संभव दिखा करके कर्म में अकर्म दर्शन का निराकरण का निराकरण जैसे किया उसे न्याय से वृत्तिकार जो कहते अकर्म में कर्म दर्शन नित्य कर्म का अनुसार उसको कर्म समझे कि प्रत्येगा जनक है इतने अशुभ मोक्षण ये भी नहीं होगा न अर्म नहीं कर्म दर्शन प्रत्युतम वृत्ति जो कहते हैं नित्य कर्म के अनुष्ठान को प्रत्येकार रूप फलजनक होने से कर्म समझना इतने से हो जाएगा ये भी नहीं है ये भगवान का यहाँ उपदेश नहीं ठीक है नामादिश फलाय ब्रह्म दुष्टिवत अकर्म ने अभी फलार्थम कर्म दृष्टि विधान सो कहता है उपासना करने से फल होगा इसमें क्या पति? उपासन से फल शास्त्र था में कहा गया नाम आदि से फल ब्रह्मो दृष्टि नाम को नाम ब्रह्म उपासित आकाश ब्रह्म बहुत आया प्रति उपासना नाम आदि में विधान किया गया फलाय नाम ब्रह्म इतासित मनो ब्रह्म उपासित मानव में ब्रह्म दृष्टि नाम ब्रह्म दृष्टि आकाश में ब्रह्म दृष्टि ऐसा करके उपासना करें जैसे नाम में फल प्राप्ति के लिए ब्रह्म का विधान किया गया ऐसे अकर्म में भी फल के लिए, कर। में के लिए करे के में कर्म करें अकर्म है नित्य कर्म का अनुसार नित्य कर्म अनुसार प्रति लेकर के उसमें कर्म दृष्टि करे प्रति फल जन को कर्म है कर्म विधान किया न सुमोक्षण अनुभूति जो शास्त्र में विहित है जैसे प्रत्येक उपासना अशुभ मोक्षण फलाय होता है तो यहाँ भी फल अशुभ मोक्षण ये फल हो जाएगा अनुभव नहीं ऐसा शंकर सिद्धांत करता है न ही नहीं में न ही अकर्म नहीं कर्मसन कर्तव्य अकर्म को कर्म देखना ऐसा कहीं विहिता नहीं करते होते अकर्मणी कर्म नित्य कर्म के अनुष्ठान अकर्म उसको कर्म ऐसे समझना कर्तव्यत्व उसको कर्म समझने के लिए चाहिए कर्तव्य तो नीहता नहीं नित्य से तो कर्तव्यता मात्र मित्र बीहत नित्य कर्म करना चाहिए ये तो सातों ने बीहत और नित्य कर्म के अनुष्ठान को कर्म समझे क्योंकि प्रत्यवाजन का यहाँ कहीं विधान नहीं है नाम में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए बीहत वाक्य है ऐसा नहीं अत्र श्लोक है नित्य से कर्तव्यता परमते वृत्ति कार मत बौद्धान मत क्या है नित्य कर्म करना चाहिए यही विधि विधित है विवक्षित है अत अकर्मणी कर्म दर्शन विधि अकर्मणि अकर्मणी तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रत्ये फलजन को कर्म समझना ये विधान किया गया फल के लिए असुमु को फल के लिए कल्पना परस्य सिद्धांत तो विरुद्ध परस्य परस विरुद्धा सिद्धांत आकार नहीं चाहिए सिद्धांत विरुद्ध है तो कर्तव्यता मात्र नित्य कर में तो केवल कर्तव्यता विधान किया गया परम्य से कर्तव्यता श्लोके न विवेद शंका कल्पे परमते नित्य से कर्तव्यता मात्र यहाँ विवेक्षित नहीं किन्तु नित्या अनुष्ठान प्रवृत्ति सिद्धियतम नित्य अनुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए ही नित्य करनाथ तो प्रत्यवाह भगवती ज्ञान हम अपनी कर्तव्य अत विवेक्षित पूर्विजी कहता है नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह होगा नगरता प्राप्ति होगी यदि ज्ञान भी कर्तव्य विवेक्षित है ये पूर्वी कहता है केवल नित्य कर्म करना चाहिए इतन विवेक्षित नहीं किन्तु नित्यकर्म अनु प्रभुति के लिए नित्य कर्म नहीं करने पर प्रत्यवाह होता है ज्ञान भी करते हुए है ऐसा संक्रांश है कहते वास्तव में न अकरणात नित्य से प्रत्यय भवती विज्ञान किंचित फलस नित्य से अकरणात नित्यकर्म के अनुसार से प्रत्यवाह होता है ये नित्यकर्म के अनुसार से प्रत्यवाह होता है इसी ज्ञान से कोई फल हो ज्ञान से कोई फल नहीं नित्यकर्म नहीं करेंगे तो पाप होता है इतने जान के बैठ जाए उससे कोई फल मिले वाला नहीं वो तो नित्य कर्म करे करना चाहिए और नित्य कर्म नहीं करें तो प्रत्यवाह होता है इसे तो सब लोगों को ज्ञान हो जाएगा उससे कोई फल नहीं कहा गया ठीक है प्रवृत्ति सभी ज्ञान से फल हम पूरा किसी कहता है इसी ज्ञान का फल है नित्य कर्म नहीं करें तो प्रत्येगा होता है ये ज्ञान हो जाए व्यक्ति नित्य कर्म अनुष्ठान करने में लग जाएगा तो नित्य कर्म में प्रवृत्ति नित्य कर्म अनुष्ठान प्रवृति ही ज्ञान का फल है कम किस ज्ञान नित्य क्रम नहीं करेंगे तो प्रत्येगा होता है ऐसे ज्ञान होने पर नित्य क्रम अनुसार प्रवृत्ति होगी तो प्रभु नवृति और सुविज्ञान से फलम कहते विज्ञान का फल को जरूरत नहीं होता पति विधि वाक्य से या वो जीवन अग्नि उत्तर जो याद विधि से ही हो जाएगी और नहीं करेंगे तो प्रत्येगा इसी ज्ञान से फल प्रवृत्ति होगी बात नहीं नलांतरम अनुपल बात और कोई दूसरा फल है नित्य कलम के से प्रत्यवाय होता है इसे ज्ञान से कोई दूसरा फल मिलेगा ये भी नहीं न फलांतर क्यों नहीं अनुपल कोई उपलब्ध यदि अन्य फल का विधायक वाक्य होता तब तो, तो फलांतर मानेगी अन्य फलांतर की उपलब्धि नहीं ही अनुपलम्ब प्रमाण से फलांतर भी कल्पना नहीं कर सकते अतवा फलत्वाद अकरणा प्रत्यवा होती ज्ञान हम नात्र कर्तव्य विवक्षित अकरणा <kham> प्रतिभा नित्य कर्म के अनुसार से प्रत्यवाह होता है यह ज्ञान ही यहाँ करते होते निर्वेक्षित ऐसा जो वृत्तिकार करता है वो ठीक नहीं है क्योंकि फल तो जैसे ज्ञान का कोई फल नहीं नित्य कर्म के अनुसार से प्रत्यवाह होता है इसे ज्ञान का कोई फल नहीं कहा गया क्यूँचकरणी कर्म दृष्टि विधान विधु नाम में ब्रह्म दृष्टि मानो में ब्रह्म दृष्टि ये विधान किया गया प्रतिकोपासना शास्त्र में तो प्रतीक उपासना करते फल प्राप्त तो होता है यहाँ भी यदि ऐसा अकरण में कर्म दृष्टि विधान करेंगे अकरण में कर्म दृष्टि अकरण क्या है नित्य कर्म का अनुष्ठान उसमें कर्म दृष्टि करे कर्म चिंतन करे क्यूँकी प्रतिभाजन कर ऐसा करेंगे तो अकरण से आलंबन होते ना होता है आलम्बन प्रतिभा में आश्रय प्रति, प्रति आलम्बन प्रधान होता है प्रतीक प्रधान से अर्चना पूजा आदि के में करते हैं जैसे सालग्राम में विष्णु बुद्धि सालग्राम में प्रति का आलम्बन वही पूजा तुलसी जलादिव सालग्रह सालग्राम चढ़ाते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ अकर्म में कर्म दृष्टि करेंगे अकर्म में क्या दृष्टि करेंगे कर्म नित्य कर्म के अनुष्ठान को कर्म समझे क्योंकि प्रतिभाजन का तो अकरण क्या हो जाएगा आलम्बन हो गया आलम्बन प्रधान होता है प्रतिकोपासना प्रतिकोपासन में आलम्बन प्रधान होता है वो प्रधान हो जाएगा तो ग्यम तो आलम्बन को जानना चाहिए आलम्बन क्या है अकरण नित्यक्रम के अनुसार अनुसार का अभाव अनुसन का अभाव हो तो अभाव रूपे तत्व तुच्छता अनुपन्न और तुच्छ नित्यक्रम का कोई वस्तु नहीं नित्यक्रम का अभाव अभाव रूपे अभाव को जानने के लिए अनुपन ना भी भाष्य में नित्या करण ज्ञोित नित्या करम का अनुसार ज्ञेयत् विहित है उसको जानना चाहिए ऐसा नहीं वो तो अतः रूप है उसको जानने से क्या होगा अकरण से असत् नाम आश्रय दर्शनाश्र भाव सामनाधिक रजतमित वह दर्शन भविष्य अकर्ण नित्यकर्मी का अनुसार अभाव रूप अभाव उनसे न सत्य श्रुता भाव असतुता भाव रूपे नाम आदि आश्रय दर्शन न सम्भावित नाम जैसे आश्रय होकर के उसका दर्शन संभव है किंतु अकरण भाव अभाव, अभाव हो होने का ना आश्रय होकर के दर्शन नहीं हो सकता है नही पर भी सामान इधम रजतम इति वैसे इधम रजतम ऐसे ज्ञान होता है रजत भ्रांति सिद्ध जैसे होता है ऐसे ज्ञान हो जाएत जैसे होता है अकर्ण अकर्ण कर्म ऐसे ज्ञान हो जाए नक मिथ्यादर्शनाशुभा बुद्धिमत्व युक्त कृष्ण कर्म कृत्यादि चल पद्य स्तुतिर्वा कर्म अकर्म ज्ञान मिथ्या ऐसे इदम रजतम ऐसे कर्म अकर्म ही अकर्म कर्म कर्म को अकर्म मिथ्या रजते ब्रह्म ज्ञान कर्म को अकर्म समझना अकर्म को कर्म समझना इसमें मिथ्या दर्शन हो इससे ब्रह्म ज्ञान से अशुभात मोक्षण इधम रजत ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार कर्म अकर्मे ऐसे अशुभात मोक्षण बुद्धिमत्व युक्तता योगी रह जाएगा कृष्ण कर्म कृत इत्यादि जो फल कहा गया ये वो नहीं बनेगा और उसकी स्तुति करने के वैसे करना स्तुति भी नहीं ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया उसकी स्तुति क्या करना ठीक है आदि शब्द न सर्वोत्कर्ष आदि का उत्कर्ष है कर्म को जो अकर्म समझता कर्म समझ लिया फलोत्तम स्तुति का ज्ञान से उत्तम सम्य ज्ञान हो तो उसका कोई फल होगा सम्य ज्ञान है तो उसकी स्तुति करनी चाहिए अरे दम रहते ब्रह्म ज्ञान है इसी प्रकार कोई मिथ्या ज्ञान की स्तुति समय फल नहीं हो सकता है सप्ने ज्ञान फल उपलब्ध है इतिहास है सपने में तो भ्रम ज्ञान से फल होता है सपने में कुछ देखा है कुछ पल मिलता है खुशी हो जाती है इतिहास मिथ्या ज्ञान से अशुभा विरोधी तत्त न्ञान असु के अविरुदी विरोधी नहीं है सम्य ज्ञान असु के विरोधी और ब्रह्म ज्ञान तो अशुभ के अंतर्गत उसका विरोधी न होती उससे निवृत्ति नहीं होगी मिथ्या ज्ञान में वही साक्षात अशुभ रूपम मिथ्या ज्ञान स्वयं अशुभ है ब्रह्म ज्ञान स्वयं अशुभ है जहाँ मिथ्या ज्ञान आगे ब्रह्म होता है तो अशुभ है स्वयं अशुभ है कुतु अन्य स्मार अशुभा मुख्य ब्रह्म ज्ञान से दुश्मन तो क्या होगा अशुभा अशुभ से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती उसे दृष्टान्त देते नहीं तमा तमाशु निवर्तकम अंधकार अंधकार का नाश नहीं होता है शो यु